श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव गोपाल की माँ का पूर्व वृत्तांत गोविंद बाबू के निधन के बाद उनकी परम पतिव्रता पत्नी भी बहुत दिनों तक श्री राधा गोविंद जी की सेवा उसी समारोह के साथ करती चली आ रही थी तदनंतर विभिन्न कारणों से अधिकांश संपत्ति नष्ट हो गई इसलिए श्री राधा गोविंद जी की सेवा में कहीं कोई त्रुटि न हो एतदर्थ गोविंद बाबू की पत्नी अब स्वयं वहाँ उपस्थित रहकर देखरेख करने लगी वे प्राचीन पंथी महिला थीं उनको सांसारिक श्रोक ताप भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा था इसलिए उन्होंने भली भांति यह अनुभव किया था कि धर्मानुष्ठान में ही यथार्थ शांति निहित है किंतु माया मोह के हाथ से सहज ही छुटकारा मिलना कैसे संभव था अतः लड़की दामाद समाज मान मर्यादा इत्यादि का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता था पति के निधन के दिन से ही उन्होंने कठोर संयम का पालन करना प्रारंभ कर दिया था धरती पर शयन करना त्रिसंध्या स्नान एक बार भोजन व्रत नियम उपहा उपवास थे विग्रह की सेवा जप ध्यान दान इत्यादि में ही उनका समय व्यतीत हुआ करता था कमरहाटी के मंदिर के निकट ही गोविंद बाबू के पुरोहित वंश का निवास स्थान था पुरोहित नीलमाधव वंदे महोदय भी एक विशिष्ट व्यक्ति थे गोपाल की माँ उनकी ही बहन थी इनका पूर्व नाम अघोरमणि देवी था बचपन में ही विधवा हो जाने के कारण नैहर में ही वे सदा रहा करती थीं गोविंद बाबू की गृहिणी के साथ जब वे उनकी विशेष घनिष्ठता हुई तभी से उनके मंदिर में देव सेवा के कार्य में ही अघोरमणि का अधिकांश समय व्यतीत होने लगा था क्रमशः अनुराग के आधिक्य से गंगा तटवर्ती इस मंदिर में निवास करने की अभिलाषा प्रबल होने पर गोविंद बाबू की पत्नी से अनुमति लेकर वहां अंदर महल के एक कमरे में वे निवास करने लगी। वे दिन में केवल एक आध बार नहर में जाकर सब से मिल आया करती थीं गोविंद बाबू की पत्नी का जिस प्रकार कठोर संयम तथा साधनाने में तीव्र अनुराग था अघोरमणी की भी ठीक वैसी ही स्थिति थी इसलिए उन दोनों के मानसिक चिंतन तथा भाव में भी बहुत कुछ सादृश्य था किंतु संपत्ति की अधिकारिणी होने के नाते बाह्य व्यवहार आदि ने गोविंद बाबू की पत्नी को सामाजिक मान मर्यादा मर्यादादि का ध्यान रखना पड़ता था अघोरमणि के संपत्ति आदि कुछ भी न रहने से उन्हें इन विषयों की कुछ भी अपेक्षा नहीं थी साथ ही संतान आदि न रहने के कारण कोई झंझट भी नहीं थी संभवतः केवल आभूषण आभूषणादि बेचकर जो पाँच सात सौ रुपये उनको प्राप्त हुए थे उससे सरकारी कागज खरीद कर गोविंद बाबू की पत्नी को उन्होंने दे रखे थे उसके ब्याज से तथा जब कभी विशेष आवश्यकता होती थी उस समय मूलधन में यथास्भव स्वल्प मात्र ही हस्तक्षेप कर अघोर बड़ी अपना कार्य चलाया करती थी किंतु यह अवश्य है कि गोविंद बाबू की पत्नी सभी विषयों में उन्हें तथा उनके भाई के परिवार वर्ग को सहायता प्रदान किया करती थी अघोरमणि की आचार निष्ठा अघोरमणि बाल विधवा थी उन्हें अपने जीवन में पति सुख का कभी भी अनुभव नहीं हो पाया था महिलाएं कहा करती हैं कि आचारशील विधवाएं नमक तक धो लिया करती हैं अघोरमणि भी जब बड़ी हुई तब उनकी भी यही अवस्था हुई वे बहुत ज़्यादा आचार विचार करती थी हमें मालूम है कि एक दिन रसोई बनाकर श्री रामकृष्ण देव की पत्तल पर गंज से वे भात परोस रही थी उसी समय श्री राम देव ने भात परोसने की लकड़ी की करछी को किसी तरह छू लिया था उस दिन अघोरमढ़ी के लिए भात खाना संभव नहीं हुआ एवं उस करछी तक को गंगा जी में फेंक दिया गया यह उस समय की बात है जब वे कुछ ही दिनों से श्री रामकृष्ण देव के समीप आने जाने लगी थी दक्षिणेश्वर के नौबत खाने में दो तीन चूल्हे बने हुए थे श्री काली माँ के भोगराग समाप्त होने में प्रायः बहुत विलंब हुआ करता था कभी कभी दिन के ढाई पहर बीत जाते थे श्री रामकृष्ण देव का शरीर अस्वस्थ रहने के कारण उन्हें पेट का कुछ कष्ट तो प्रायः नित्य ही बना रहता था परमाराध्या श्री माता इन चूल्हों पर उनके लिए पहले ही भात और रसेदार तरकारी बना दिया करती थी रात में जो भक्त श्री रामकृष्ण देव के समीप कभी कभी रहा करते थे उनके लिए दाल रोटी भी उन्हीं चूल्हों पर बना करती थी तथा कलकत्ता आदि स्थानों से अनेक महिलाएं जो श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आकर श्री माता जी के साथ नौबत खाने में दिन भर रहा करती थी एवं कभी कभी न रात्रियापन भी करती थी उनके लिए भी भोजनादि श्री माता जी उन्हीं चूल्हों पर बनाया करती थी अघोरमणि जिनका श्री राम कृष्ण देव प्रारंभ में कामारहाटी की ब्राह्मणी या बमनी कहकर निर्देश किया करते थे जिस दिन श्री कृष्ण देव के दर्शन के लिए आती थी उस दिन श्री राम कृष्ण देव के लिए रसेदार तरकारी और भात बनाने के बाद श्री माता को गोबर गंगा आदि के द्वारा तीन बार चूल्हों में चौका लगाना पड़ता था तब कहीं ब्राह्मणी के लिए उस पर रसोई चढ़ाई जाती थी यहाँ तक उनका आचार विचार था